आवाज की दुनिया के दोस्तों फुर्सत के पलों में आपकी दोस्त भारती परिमल लेकर आई हैं। डॉक्टर शरद सिंह की कहानी थोड़ा सा पागलपन सब उसे एक ही नाम से पुकारते थे बूढ़ी माई बूढ़ी माई की उम्र कितनी थी यह बताना कठिन है काले सफेद खिचड़ी बाल उसकी उम्र का अनुमान लगाने में बाधा बनते थे बूढ़ी माए सुबह होते ही पता नहीं कहा से हमारी कॉलोनी में आती और रात होते होते पता नहीं कहा चली जाती शुरू में सब ने उसके इस आने जाने को संदेह की दृष्टि से देखा कोई कहता कि यह उठाई गिर है तो कोई कहता कि यहाँ बच्चा उठाने वाले गिरोह से है मगर इस तरह की धीरे-धीरे समाप्त हो गई दया उपजने लगी एक दिन एक दिन किसी ने बताया कि उसने माई को रात के समय रेलवे स्टेशन के बाहर गुड़ी मुड़ी होकर सोते देखा है तब से रहा संदेह भी दूर हो हो गया। कॉलोनी की औरतें बूढ़ी माई को बचा हुआ खाना खाना दे दिया करतीं। अच्छा या बुरा बूढ़ी माई बड़ी रुचि से खाती उसे इस तरह खाना खाते देख मन भर आता। यही लगता कि अगर बूढ़ी माई का कोई अपना सगा होता तो क्या उसे इस तरह घर के बचे हुए खाने पर निर्भर रहना पड़ता? कभी लगता कि माई को जरूर उसके ने निकाल दिया होगा बूढ़ी माई ने मेरे मन में जाने कब जगह बना ली मुझे पता ही नहीं चला वह मुझे देखती और उसकी आंखों में ममता छलकने लगती। जल्दी ही उसने मेरे घर मेरे घर घर के के खुले बरामदे बरामदे में में रात रात बिताना शुरू कर दिया। भर वह सोती और सुबह होते ही कॉलोनी परिसर में लगे नीम के पेड़ के नीचे जा बैठती फिर दिन भर वहीं बैठी रहती क्या गर्मी क्या जाड़ा क्या बरसात वह नीम के पेड़ के नीचे से हिलने का नाम नहीं लेती वह नीम का पेड़ काफी पुराना था इस कॉलोनी के बनने के दौरान पता नहीं कैसे वह कटने से बचा रह गया वरना इस इलाके के सारे पेड़ काटकर कॉलोनी बना दी गई थी कॉलोनी में रहने वाले किसी को भी इससे कोई अंतर भी नहीं पड़ता था फिर गमलों में उगने वाले पौधे या इंडोर प्लांट तो थे ही बागवानी प्रेम के लिए यह बात अलग है कि वह नीम का पेड़ बूढ़ी माई की भांति सबके जीवन का अनिवार्य अंग बन गया था। कॉलोनी की धर्म स्त्रियां नीम को जल चढ़ाती उसके तने में धागा बांधकर कर मन्नते मांगती यही पेड़ बूढ़ी माई की दिन भर की आश्रय स्थली बन गया था जल्दी ही बूढ़ी माई हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा बन गई कि हमने उसकी ओर अलग से ध्यान देना ही छोड़ दिया। उसे बचा हुआ खाना देना पुराने कपड़े देना आदि एक सामान्य सा व्यवहार बन गया बूढ़ी माई ने कब मेरे घर के बरामदे को छोड़कर नीम की छाव को पूरी तरह से अपना लिया इस पर मेरा भी ध्यान कभी नहीं गया जिंदगी यू ही चलती रहती अगर उस दिन शोर न मचता सुबह के यही कोई 9.30 का समय था लगभग हर घर में आपाधापी मची हुई थी दफ्तर जाने वालों के तैयार होने का समय स्कूल बस के आने का समय काम वाली बाइक के लेट करने से बेहाल महिलाओं के बड़बड़ाने का समय लेकिन एक शोर ने पर ब्रेक लगा लगा दिए। ऐसा कि जैसे कोई आर्त कर रहा है चीख रहा है झकड़ रहा है मैं हड़बड़ाकर दरवाजे की ओर लपकी बाहर दरवाजे पर ही ईला मिल गई क्या हुआ ईला शोर कैसा है सुना है बूढ़ी माई पागल हो गई है लोगों को पत्थर मार रही है इला ने बताया। कहा है बूढ़ी माई वहीं नीम के नीचे है। चलो चलकर देखते हैं मैंने इला से कहा वहां भीड़ एकत्र थी नीम के पेड़ के नीचे खड़ी बूढ़ी माई चिल्ला रही थी और बुलडोजर जैसी डिगिंग मशीन पर पत्थर मार रही थी वहाँ खड़े लोगों से पूछने पर पता चला कि वह जगह बिक गई है और उसे खरीदने वाला पेड़ हटाकर अपनी दुकान बनवाना चाहता है। वह पेड़ उखाड़ने के लिए मशीन लेकर आया है हमेशा गुमसुम रहने वाली बूढ़ी माई मशीन देखते ही भड़क गई मशीन चालक ने जितनी बार नीम के पेड़ की ओर बढ़ने का प्रयास किया उतनी बार बूढ़ी माई ने न केवल उस पर पत्थर बरसाए, बल्कि मशीन के इतने करीब आकर खड़ी हुई कि मशीन चालक ने घबराकर मशीन बंद कर दी पेड़ के चारों ओर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी मगर सबके सब, सब तमाशबीन थे वे मानो किसी खेल को टकटकी लगाए देख रहे थे सभी को यही लग रहा था कि अभी पुलिस आएगी और बूढ़ी माई को पकड़कर ले जाएगी हो सकता है कि उसे पागल खाने भेज दिया जाए मगर हुआ कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा ही नहीं था बूढ़ी माई के इस हंगामे की खबर किसी ने मीडिया वालों को दे दी देखते ही देखते वहा रिपोर्टर्स की भीड़ लग गई एक रिपोर्टर आंखों देखा हाल सुनाते हुए कैमरे पर कहने लगा यहाँ इतनी भीड़ के बावजूद कोई भी इंसान नीम के पेड़ को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा है मगर एक पागल औरत जिसे लोग बूढ़ी माई कहते हैं पेड़ से लिपटी हुई है अब आप ही बताएं, आप ही बताएं कि पागल कौन है बूढ़ी माई या यहाँ मौजूद भीड़ रिपोर्टर की बात सुनते ही माहौल बदल गया भीड़ आगे बढ़कर नीम के पेड़ और मशीन के बीच एक दीवार की भांति खड़ी हो गई अंततः जमीन मालिक ने हार मान ली और मामला यू तय हुआ कि वह अपनी दुकान तो बनवाएगा लेकिन नीम के पेड़ को कटवाए बिना धीरे धीरे भीड़ छट गई। लोग अपने अपने घरों को चले गए मशीन लौट गई, लेकिन बूढ़ी बूढ़ी उसी तरह पेड़ से लिपट कर खड़ी रही। मैं के निकट पहुंची। उसने आहट पाकर पलट कर मेरी ओर देखा उसकी आखे अभी भी क्रोध से जल रही थी लेकिन अपने सामने मुझे पाकर उन आंखों में शीतलता अचानक ने मुझे से से लगा लिया। शायद वह अपनी खुशी खुशी जाहिर करना चाहती थी। मेरी भी आंखों के के आंसू छलक पड़े। हम दोनों के सिर के ऊपर नीम का पेड़ अपनी ननही हरी पत्तियों को हिला हिला कर अपनी ठंडक बिखेर रहा था उस समय बूढ़ी माई क्या सोच रही थी या तो मुझे नहीं पता लेकिन लेकिन मैं यही सोच रही थी कि काश, काश बूढ़ी माई जैसा थोड़ा सा पागलपन हर इंसान में होता तो ऐसे न जाने कितने पेड़ कटने से बच गए होते सचमुच ऐसे न जाने कितने पेड़ कटने से बच गए होते अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार डॉक्टर शरद सिंह की कहानी थोड़ा सा पागलपन तो दोस्तों दीजिए इजाजत अगली बार फिर लेकर आऊंगी कहानी का एक नया पिटारा आपकी दोस्त भारती परिमल